हरि पक्ष श्रीमते रामचंद्रय नम ओ नम परमहंसा स्वादितकमलिन्मकर भक् जनमाननस निवास श्रीरामचंद्रा बागीस वदने लक्ष्मी च वक्षसी ये हृद संवित नृशुंभमह भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नाम स नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका शसुखशनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी शुनियागवता कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु्यव पति पावेभ्यो वैष्णवेज्यो श्री सीता श्रीराम अस्मदाचार्यपर्यता अच्छा वंदे गुरुपर परंपरा वर्णसघा रंदसा मंगलानां चर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीता गुणग्र पु्याण्यहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश गिराथ जलदीशिश कहत तो भिन्न न भिन्न बंदव सीता राम पद जिन परम प्रिय किन् बार बार पद बंद जिन परम प्रिय किन्णव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जा सुदय आगार बस ही राम सरकाप धर कुंद इंदु समदेह उमार रमण करुणा अयन जा पर नेह परने कृपा मर गयन बंदा तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रभु सप्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके की पद वन किए नाश विघ् बंदवन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महानोहतम पुण्य जास वचन रविकरण कर गोविंद जय जय गोपाल बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री मलुकठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री खाकचौक बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री जड़कोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय जगदगुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय रामचरित मानस जी की कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय व संतन की जय सवभ भक्त की जय सव विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय जय जय श्री राधे, जय जय श्री नितारा हर हर निताई निताई हरिशरणम भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक तीठ में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में एवं गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में सदगुरूदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में चातुर्मा से कथा महोत्सव के क्रम में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् राम कथा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है बड़ी प्यारी गौरा चल रही है आज महाप्रभु जी की बाल लीला के क्रम में नवद्वीप के बड़े बड़े नैयायको को बड़े बड़े महामहोपाध्यायों को उन्होंने अपनी बाल लीला में हरिबोल हरिबोल कह के नचा दिया कितनों ने अपनी पाग उतार के धर दी कितनों ने अपने पोथी पत्रा बंद करके रख दिए और सब लज्जा रहित होकर हरिबोल हरिबोल कहके नाचने लगे जो दशा पुरुष वर्ग की हुई उससे कहीं अधिक विलक्षण दशा वर्ग की हो गई। उसका कारण यह है कि पुरुष वर्ग तो विवेक विचार प्रधान है ना, और माताएं तो भाव प्रधान होती उनके हृदय में भाव का जागरण जल्दी होता है उसका कारण यह है कि वो तो भक्ति स्वरूप हैं, तो वो माताएं भी अपना सब कुछ छोड़ करके जैसे ब्रज लीला में सबकी चित्तवृत्ति नंदन नंदन श्री कृष्ण में लग गई ऐसी ही नवद्वीप धाम की लीला में सबकी चित्तवृत्ति महाप्रभु जी के चरणों में लग गई बड़ी सुंदर लीला हो रही है कल महाप्रभु जी के अग्रज श्री विश्वरूप जी का ग्रह त्याग है ऐसी विलक्षण लीला है कि वज्र हृदय भी पिघले बिना नहीं रह सकता और तनिक भी किसी के चित्त में संस्कार होगा वैराग्य का तो हमारा ऐसा विश्वास है कि विश्वरूप जी के ग्रह त्याग को देख कर के वो जो तनिक छोटा सा सूक्ष्म संस्कार है वो विराट रूप धारण कर लेगा अद्भुत विश्वरूप जी का सन्यास ग्रहण करना और फिर महाप्रभु जी का तो क्या कहना है अद्भुत है श्री चैतन्य चरित्र प्रत्येक साधक के लिए जो भी भगवान की प्राप्ति के पद पर अग्रसर होना चाहते हैं अथवा भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं हरिनाम में अनुराग चाहते हैं अपना परम कल्याण चाहते हैं उन सभी साधकों को चाहे वे किसी मतपंथ संप्रदाय के हों उन्हें अत्यंत भावपूर्वक श्री चैतन्य लीला का दर्शन करना चाहिए बड़ा सुख मिल रहा है हम आज अपने मन में सोच रहे थे लीला दर्शन के समय कि बंसीवट ठाकुर जी की महाराष्ट्र स्थली तो है ही है तो हर साल रास बिहारी तो नृत्य करते ही हैं। इस बार कितना सौभाग्य है महाप्रभु जी अपने पूरे परिकर के सहित बंसीवट मलुक पीठ में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा संकीर्तन अद्भुत होता है नित्य रास का दर्शन तो आप लोग करते ही हैं, पर श्री गौर हरि का संकीर्तन रास वह अपने आप में अनुपम है अद्भुत है हम तो ये कहेंगे कि श्री गौरहरी के संकीर्तन रास में जिसे रस आ जाएगा वही हमारे श्री कुंज बिहार कुंज बिहारी जी के नित्य रास के दर्शन का अधिकारी है गौरहरी का संकीर्तन रास हृदय में बस जाए तो ठाकुर जी का नित्य रास देख सकते हैं, नहीं तो उसकी भी पात्रता नहीं है कैसी अद्भुत लीला हो रही है दो दिन हो गए तीन दिन हो गए तीन दिन हो गए अब जो भी समय है सबको लाभ लेना चाहिए पचहत्तर बालकांड में दोहा क्रमांक पचहत्तर तक श्री हनुमान जी को पाठ सुना चुके हैं और आगे का पाठ चिदानंद सुख धाम शिवा विगत नो अद विचर महीमी धरि हृदय हरी सकल लोक अभीरा पायप बस लिए एक हर हर मै ससारा तो ना सुनाई सीखा वचन विसे गिरि संभव तब दे नारद कर उपदेश सुनी कहू बसू किन उपदे जा चित्र के तुकर भजन कनक करू करा नारिक नहीं नारी मन का तन सर्जन कीना आप सही जीना के बस कहे शिव प्रती अवरे मराई नई कु अवरे मराए अब सुख सोवत सो भव भवान सहज एकाख के भवन कबू की नारी खट अज हो जन दुर्घ उठे बलुआ कनकू भूमिके हो न करी नारद बदल जन्मे परी तो भवन बुझे भवन विष्णु सकल दृभा जे ही करम रम जा सन का श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस में नाम वंदना की उस नाम वंदना का स्मरण करके हम लोग अपने श्रवणों को और अपनी जिह्वा को धन्या की धन्य बना रहे थे कल हमने एक बात कही थी कि रामचरितमानस में नाम वंदना से अतिरिक्त भी अलग अलग स्थलों पर अलग अलग पात्रों के द्वारा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में नाम महिमा का स्मरण किया गया क्यों न उसको भी नाम वंदना के क्रम में ही स्मरण कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा लाभ हम सबको हो जाएगा तो हम प्रयास यह कर रहे हैं कि बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक संक्षिप्त दिग्दर्शन जहा जहाँ नाम महिमा का आया है उसका हम करें सबसे पहले वाल कांड में अभी आने वाला प्रकरण है उसमें तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज और महर्षि याग्ञवल्क का संवाद है भरद्वाज मुनि परम विवेकी और जागवलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद देखे और उन्होंने कहा कि महाराज यदि मैं अपने हृदय का संदेह आपके सामने न रखू तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा अपने गुरुजनों से अपने मन की बात कह देनी चाहिए अच्छी बुरी जो भी हो समाधान ले लेना चाहिए तो उस समय भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में राम नाम की महिमा है व्याख्यान नहीं करेंगे संक्षिप्त सरलार्थ ही करेंगे भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवंत वेद इतिहास पुराण स्मृति धर्मशास्त्र और संतों के उपदेशों में सर्वत्र श्री राम नाम के अनंत प्रभाव का वर्णन है संतों ने पुराणों ने उपनिषदों ने खूब उत्साह पूर्वक श्री राम नाम की महिमा को गाया है इतना ही नहीं भगवान शिव से बड़ा इस ब्रह्मांड में कौन होगा देवासिदेव महादेव वे निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं संतत जपत जब, निरंतर जपते हैं और वो ऐसे वैसे नहीं है कैसे ज्ञान गुण राशि ज्ञान और गुण की राशि है और वो राम राम जपते हैं छोटो मोटो कोई जपे तो कोई बात नहीं इतने बड़े जपते हैं वो भी चौबीसों घंटा जपते हैं हर समय जपते हैं आश्चर्य की बात है और इतना ही नहीं वो जपते हैं सोने, उस नाम के जप के प्रभाव से काशी में मरने वालों को मरते समय भी जब राम नाम सुना देते हैं तो चौरासी लाख योनियों के चक्कर में पड़े हुए जीव भले ही वे मनुष्य शरीर में नहीं किसी भी शरीर में क्यों न हो कीट पतंग पशु पक्षी के देह में ही क्यों न हो वहाँ भी वे राम नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो काशी में जो मुक्ति मिलती है चौरासी के चक्र से वो भी काशी की महिमा नहीं शंकर जी के द्वारा दिए गए राम नाम के उपदेश की महिमा है तो हमको तो काशी में भी नाम महिमा ही समझ में आ रही है और महाराज तो वो राम जी हैं कौन ये प्रश्न है उनका वो तो कौन है ये अलग कोई परब्रह्म राम है कि दशरथ नंदन राम है ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम आ, याज्ञवल्की जी ने कितनी बढ़िया बात याग, आगे सुनेंगे गया याग्ञवल्की जी ने कहा कि हम तुम्हारी चतुराई समझ रहे हैं जिसे राम नाम की इतनी महिमा का बोध है जिसे राम नाम की इतनी महिमा का बोध है वो क्या राम जी के तात्विक स्वरूप को नहीं जानता ये नहीं ये बात नहीं ये बात तो सही है पर सच्ची बात यह है कि आप राम जी का चरित्र सुनना चाहते हैं इसलिए आप इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं ये संवाद है महर्षि याज्ञवल्क और महर्षि भरद्वाजी का अब भाव तो हमने सुना दिया अब चौपाई सुना रहे हैं अब चौपाई का खुदवारा करने की जरूरत नहीं राम नाम कर अमित अमी से प्रभा संत पुराण उपनिषदा संत पुराण उपनिषगा संतक जप संभव शिव भगवान ज्ञान गुनरा शिव भगवान ज्ञान गुनरा आकर जग अ जज काशी मरत परम पद लह काशी हरी दांत से कमती है क्या नाम वंदना का ही विस्तार है नाम बंदना नौ दोहे में पूरी हो गयी लेकिन इस प्रकार की जो चौपाइयां हैं, वे भी तुलसीदास के द्वारा की गई नाम बंदना ही है अब थोड़ा और आगे बढ़े बालकांड में तो याज्ञवल्क भरद्वाज जी के संवाद के बाद शिव पार्वती संवाद है तो पार्वती जी भी मिलता ही जुलता प्रश्न पूछ रही है और उसमें नाम महिमा क्या कह रही है तुम कु हे अनंग आराती अनंग आराती माने हे काम शत्रु हे कामदेव के शत्रु हे देवाधिदेव भगवान शिव महादेव आप निरंतर श्री राम नाम का अत्यंत आदर पूर्वक जप करते हम पहले कह चुके हैं मह रामायण में भगवती जगदम्बा पार्वती ने एक प्रश्न पूछा शंकर जी से बोले महाराज संपूर्ण वेदों में प्रणव की महिमा है पुराणों में स्मृतियों में प्रणव की महिमा है अनेक प्रसंगों में आप भी प्रणव की महिमा वर्णन कर, कर चुके हैं हमको सुना चुके हैं गीताजी में ओमित्येकाशर ब्रह्म ब्याहरण माम अनुस्मरण तो एक प्रश्न है आप ओम ओम क्यों नहीं जपते राम राम क्यों जपते शंकर जी बोले रे तो बहुत सूक्ष्म रहस्य की बात है सबके सामने कैसे बोले महाराज बताना पड़ेगा सब भगवान शिव ने कहा भगवती पूर्वक सुनो राम नामना समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदाय का मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है राम नाम बाप है और प्रणव बेटा है राम नाम जनक है और प्रणव जन्य है प्रणव में सबका अधिकार नहीं राम नाम में आचांडाल पर्यत संपूर्ण प्राणियों का अधिकार है इसलिए प्रणव से भी राम नाम है क्योंकि राम नाम प्रणव से ही प्रकट प्रणव राम नाम से ही प्रकट होता है इसलिए मैं राम राम जपता हूं ओम ओम नहीं जपता दूसरों को कहता हूं ओम ओम जपो अपने राम राम जपता हूँ बोलो भक्तभल भगवान की तो भगवान क्या करें उस समय भी सती देह में भी चक्कर पड़ गया शंकर जी बोले छाया तो अभी मिटी नहीं है क्यों प्रश्न ही ऐसा कर रही हो तुम वही ही राम जी, जी अब भी कसर रहेगी क्या पर भगवती अब तुम्हारे हृदय में शंका नहीं है अब तुम्हारे हृदय में तीव्र जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा इतनी उत्तम जिज्ञासा है कि रही सही शंका को भी वो निर्मूल बना देगी निर्मूल कर देगी तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो देवी किसी के भी सामने अपने इष्ट का प्रकाश नहीं करना चाहिए हम लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं मंत्र का प्रकाश और मंत्रार्थ का प्रकाश और इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं करना चाहिए छिपा कर रखने की चीजें एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज इस देश के एक अनुपम विभूति थे इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है उनकी धर्मनिष्ठा उनका शास्त्र बोध उनका ज्ञान उनकी भक्ति सब अति विशिष्ट थी आजकल तो उपाधियां कोई कुछ भी लिख ले पर उनको जो काशी के विद्वानों ने धर्म सम्राट कहा वस्तुतः धर्म सम्राट ही धर्म सम्राट थे दूसरे के सामने वो शब्द कोई लगावे तो शोभा नहीं देगा एक बार उनके अत्यंत अंतरंग परिकर ने उनसे एकांत में पूछा कि महाराज आपका इष्ट क्या है कर्तात्री जी से पूछा आपका इष्ट क्या है आप किसको अपना इष्ट मानते हैं स्वामी जी ने कहा कि शंका क्यों हुई तुम्हारे मन में आपके मन में शंका क्यों हुई अरे बोले बड़ी विचित्र बात है आप जब ज्ञान का अद्वैत का निरूपण करते हैं तो आपसे बड़ा कोई अद्वैती नहीं आप किसी सगुण साकार का नाम ही नहीं लेते हैं फिर तो केवल आत्मस्थिति का ही प्रकाश करते हैं तो लगता है कि आप तो पूरे निर्गुणिया ही हो ज्ञानी ही हो और जब आप वेदांत प्रवचन करते हैं जब आप शिव तत्व पर बोलने लग जाते हैं तो लगता है की आपसे बड़ा शैव और कोई दूसरा नहीं हो सकता आप भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पर बोलने लग जाते हो तो लगता है कि श्री विद्या भगवती राजराजेश्वरी राज, त्रिपुर सुंदरी ही आपका इष्ट है क्या ललिता जी ही आपकी इष्ट है क्या वृंदावन में राधा सुधा निधि पर प्रवचन करने लग जाते हो तो लगता है कि नहीं नहीं आपकी तो पूरी इष्ट सर्वेश्वरी राधा रानी ही हैं राधा रानी कैसे तत्व का निरूपण वृंदावन के बड़े बड़े रसिक ऐसे सिर खुजलाते थे कि ये काशाय वस्त्र में लिपटा हुआ दंडी सन्यासी हमारे वृंदावन की निधि का रस ग्रंथ का ऐसा विवेचन कर, कर रहा है ऐसा निरूपण कर रहा है लोग सोचते थे कि कहीं ग्रंथकर्ता स्वयं ही तो इस रूप में प्रकाश नहीं कर रहे हैं क्या ऐसा वर्णन करते थे राजा ऐसा प्रवचन करते थे स्वामी भागवत का प्रवचन करें तो अनुपम और कभी गणेश जी के तत्व का वर्णन करें तो वैसे ही विलक्षण सूर्य तत्व का वर्णन तो हम लोग तो भ्रम में पढ़ रहे हैं कि आपके शिव इष्ट हैं कृष्ण इससे हैं कि राम जी इससे हैं कि देवी जी इससे हैं कि गणेश जी इससे हैं कि आप कुछ नहीं आप अहम ब्रह्माष्टमी वाले ही हैं क्या है समझ में नहीं आता आपका इष्ट क्या है स्वामी जी सुन करके बोले कि भाई देखो ऐसा है कुछ उद्धरण भी उन्होंने बोले इष्ट का प्रकाश नहीं करना चाहिए लोग भूले रहे कि इनका इष्ट क्या है पता ही न चले ऐसा होना चाहिए इष्ट को छिपा के रखना चाहिए तो उन्होंने चरण पकड़ लिए बोले महाराज जी अब कम से कम इस दास पर तो कृपा करके ही जाइए आपने हमें अपना अत्यंत अंतरंग माना है तो स्वामी जी बोले तुमने सब जगह प्रौचन का नाम तो लिया लेकिन तुमने हमारा मंगलाचरण पर ध्यान नहीं दिया हा हा हा महाराज ध्यान आ गया मंगलाचरण पर ओम नम परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवास आय श्री राम चंद्राय श्री राम जय राम जय जय राम बोले चाहे वेदांत पर प्रवचन करें चाहे देवी पर प्रवचन करें चाहे महादेव पर प्रवचन करें मंगलाचरण यही और कीर्तन यही न कीर्तन बदलेगा न मंगलाचरण बदलेगा इसी से आप समझ लो कि हमारा इष्ट कौन है वो महापुरुष कौन थे जिन्होंने अंतरंग अवस्था में उनसे प्रश्न किया वे थे भारतवर्ष के परम विद्वान करपात्री जी जिनको अपना दक्षिण बाहु मानते थे रामानुष संप्रदाय के श्री स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज उन्होंने पूछा था तब स्वामी जी ने नेत्र भराए स्वामी जी से जब उन्होंने बहुत व्याकुल होकर पूछा दोनों ही रोने लगे बोले भैया हम संपूर्ण स्वरूपों को रघुनाथ जी के ही रूप में देखते हैं चाहे किसी स्वरूप का वर्णन करें हमको लगता है कि हम श्री रघुनाथ जी के ही तत्व का निरूपण कर रहे हैं पर इस बात को तुम सब जगह प्रचार मत करना बोलो भक्तवत्सल भगवान की क्योंकि इष्ट गुप्त रखना चाहिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज के साक्षात शिष्य श्री स्वामी श्यामचरणदास जी महाराज उनके शिष्य थे श्री राम सखी जी जिनका यही बंसीवट रास मंडल में सरद पूर्णिमा के दिन ही सदेह निकुंजगमन हुआ राम सखी जी की वाणी है बड़ी रसकी वाणी है दास ने एक बार उस्मानी को आद्योपान पढ़ा है जी के जीवन में एक प्रसंग आता है कि वृंदावन के रसिकों ने उनसे पूछा कि आपकी सहचरी भाव की उपासना है और अनन्या उपासना है श्री कुंज विहारिणी कुंज बिहारी जी की वृंदावन के निकुंज रस की उपासना है आपकी लेकिन कभी आपको हम रामनाम के अतिरिक्त कुछ भी जप करते हुए नहीं देखते हैं तो उपासना तो श्री कुंज बिहारिणी बिहारी जी की और जब रामनाम का तो ये बड़े संदेह में हम लोगों को डालता है भैया वृंदावनवासी तो राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे अथवा कोई राधे ही राधा जपता कोई राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपता, कोई राधे श्याम राधे श्याम जबता है आपको ये सब जपते तो देखते नहीं उपासना ने कुंज भाव की और जब राम नाम का तो इस भेद को समझाओ तब उन्होंने भी यही कहा था कि पतिव्रता अपने पति का नाम नहीं लेती है अब मैं पतिव्रता हूं नाम कैसे लू तो हमने अपने युगल सरकार का सांकेतिक नाम रख रखा है राम राम माने राधा रानी माँ माने मनमोहन तो राम राम कहकर मैं राधा मनमोहन का स्मरण करता हूँ राम सखी जी की साखी है रा अक्षर श्री राधिका माँ मनमोहन जान राम नाम याते भयो जान संत सुजान उन्होंने अपने इष्ट का प्रकाश किया तो इष्ट का प्रकाश और सबसे पूछना भी नहीं चाहिए कि आपका इष्ट क्या है क्या जरूरत है पूछने की आपका जो है आप अपना अपने, अपने निष्ठा में पक्के रहो आपको पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई लेकिन यहां एक विशेष बात है भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवती इतना अधिक द्रवित हो गया हूं मैं तुम्हारे ऊपर कि आज मैं अपने इष्ट का प्रकाश तुम्हारे सामने कर रहा हूं इससे इसमें भी नाम महिमा है तुमने पूछा ना किसका जप करते हैं आप आदर पूर्वक? क्या दशरथ नंदन राम जी का ही जप करते हैं क्या बंद बाल रूप सुंदौ जपतुना जपत धीपूला देवी बालरोत्री रामी ही मेरे इष्ट हैं जिनके पवित्र नाम का जप करने से संपूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती है सब कुछ सुलभ हो जाता है हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे गौड़ी संप्रदाय के श्री कांधेनु वाले बाबा आप लोगों में से किसी ने उनका दर्शन किया हो रमण रेती में कांधेनु गोशाला उनकी बनाई हुई थी और उनका नाम था पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी ये जो भागवत निवास है भागवत निवास की परंपरा के साधु थे वो श्री पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी की परंपरा के संत थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे सिद्ध पुरुष थे वो हा य तो सिद्ध के रूप में अनेक लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं लेकिन वे वस्तुतः सिद्ध थे शरीर से भी ब्रज आपदर्शन किए होंगे शरीर से भी ब्रजवासी थे वो और शेष साहू का बहुत खरा बोलते थे ऐसो बोलते कि जल्दी कोई पात खटके नहीं उनके ऐसा बोलते पर उनकी सेवा गुस्साई लोग करते थे वृंदावन के पुराने ब्रजवासी बड़े बड़े भागवत के पंडित रासाचार्य ये सब उनको मानते थे उनके पास जाते हमारे ऊपर उनका बड़ा प्रेम था बहुत स्नेह था ऐसे ऐसी ऐसी बिशित विचित्र विचित्र अनुभूतियां वे सुनाते थे अनेकों बार हम आपको क्या कहें सबके सामने कहने योग्य बातें नहीं है क्योंकि सबके हृदय में सरल विश्वास नहीं होता है अच्छे महापुरुष थे तो परंपरा से तो गौड़िया थे और उनके यहां हमेशा रामचरितमानस के बालकांड का पाठ होता रहता था बालकांड से आगे नहीं न कभी सुंदरकांड न किसकिधा न लंका न उत्तर न अयोध्या कुछ नहीं केवल बालकांड और खूब पाठ होते थे कोई हमेशा अखंड नहीं चलता था लेकिन कई बार उनका मन हो गया तो पूरे कार्तिक बालकांड का आखंड पाठ और हमने देखा अच्छे अच्छे भागवत के पंडित विद्वान वहां आकर पाठ में बैठते थे उन, उनका एक दिया हुआ भाव हम स्मरण कर रहे हैं बोले देखो बड़े को रिझाना बहुत कठिन है और बच्चा तो एक टॉफी से रिझ जाए एक नेक्स्ट की टॉफी दे, दे दो और बालक को प्रसन्न कर लो जो चाहो तो सो उसको जिससे ले लो कहवा लो वो सर्वस्व दे देगा एक टॉफी अपने आप को दे दे एक टॉफी दो तुम्हारी गोद में आ जाएगा गोद में आने का मतलब है अपने आप को दे दिया उसने एक टोफी के बदले और बोले वही पंद्रह सोलह साल का लड़का हो तो हजारों रुपए को खिलौना खरीदवा दो को, फिर भी राजी ना हो तो बोले भैया अपने तो छोटे लालाए माने न एक मिस्त्री दे दो एक लडगुआ दे दो एक पेड़ा दे दो एक बतासा दे दो और जो चाहो तो ले लो तो उनके यहां बंदो बाल रूप सुब से भी सुलभ जपत जिसु नामू इसका संपूर्ण लगाकर बालकांड का पाठ होता था तो हमारा लाल लाला प्रकट होता है और ब्याह करता है इसके आगे हम सुनते ही नहीं हमें जरूरत नहीं सुनने की तुम्हारा फिर रावण बदलीला अरे भैया जाए रावण मानो है सोच समझे हमें रावण से कोई प्रयोजन नहीं है हमारे लाला को ब्याह है गये एक बार उन्होंने कहा बोले बाबा राधा कृपा कटाक्ष का, का पाठ करते हो हमने कहा नित्य तो नहीं करते कभी कभी कर लेते हैं अच्छा बहुत बढ़िया तो राधा कृपा कटाक्ष में प्रमोद काननेश्वरी आया है राधा रानी के लिए आपने गर्ग संहिताऊ पढ़ी है ब्रिज के प्राचीन साहित्य को देखा पढ़ा है ब्रिज में बारह बन और बारह उपवन में कहीं प्रमोद बन है गिनती करके बताओ नहीं है महाराज जी फिर राधा रानी प्रमोद काननेश्वरी कैसे हो गयी तब उन्होंने कहा कि राधा कृपा कटाक्ष में जो प्रमोद काननेश्वरी है ये श्री सियाजू के लिए है क्योंकि वृंदावन यहाँ वृंदावन की महिमा है और श्री अयोध्या में रसिक लोग प्रमोद वन को मानते हैं यहाँ निधिवन सेवा कुंज है वहाँ प्रमोद वन है और प्रमोद वन की अधीश्वरी श्री विदेहराज नंदिनी श्री राम वल्लभा रसेश्वरी रासेश्वरी श्री सियाजू हैं तो बोले बताओ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती जो प्रमोद काननेश्वरी सियाजू है वही वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं ऐसी हे राधा रानी आप अपने अपना कृपा कटाक्ष हमें प्रदान करें ऐसी बात वो बताते थे, थे महाराज विचित्र विचित्र बात बताते एक बार उन्होंने बताया कि हमने दिव्य वृंदावन का दर्शन किया पल्ली पार में एक बंसी बटे बोले वहां खूब भजन करते खूब नाम जप करते और कभी कभी महीना डेढ़ महीना में एक बार यहाँ वृंदावन आते तो यमुना स्नान करके और बिहारी जी राधा वल्लभ जी राधा रमन जी गोपीश्वर सब जगह दर्शन करते बोले तो एक दिन अमावास्या थी सोमवती अमावास्या थी हम वहां बंसी बैठे ना पल्ली पार गए बहुत बढ़िया जगह है तो वहां से दर्शन करने आए थोड़ा गर्मी का समय था थोड़ी सी धूप हो गई थी यमुना जी में स्नान किया बालू गर्म हो गई थी तो पैर पजरवे लग गए पाम पजरवे लग गए बोले सोचे भैया कहू पास में छाया मिले तो छाया में नेक बैठ जाए पैर में कुछ पहनते नहीं वो तो ठाकुर जी बैठे रहेंगे ठाकुर जी को एक, एक थोड़ा ऐसे कर दो ठाकुर जी को हाँ बिराज जाओ बिराज तो कहते हमको यही ये यहीं की बात है ये जो धीर समीर है ना धीर समीर क्षेत्र की बात तो पास में धीर समीर ही है ये तो यहां हमें वृक्ष दिखाई पड़े वृक्ष तो पहले वृंदावन में थे पर वहां जब गए तो क्या देखा कि तो वो वृक्ष तुलसी के हैं और के बाबा आप आश्चर्य करोगे एक एक वृक्ष की पीड़ इतनी मोटी मोटी और एक एक तुलसी के वृक्ष के नीचे आठ आठ दस दस गैया बैठी है लंबे चौड़े क्षेत्र में उनका फैलाव है तो भैया हमने जीवन में ऐसे वृक्ष नहीं देखे तुलसी की मंजरी तो तुलसी की दल भी तुलसी का तो हमने ऐसे लेके ठाकुर जी का स्मरण करके सूंगी कि और कोई तो ना है, कोई और कोई पेड़ हो हमने जीवन में पहले तो तुलसी की मंजरी तुलसी का दल खाया तुलसी पत्ता तुलसी का दल और गाय ऐसी जैसे सफेद चंद्रमा हो और इतनी विशाल गाय कि एक गाय कम से कम हम क्या कहें बहुत लंबी चौड़ी क्षेत्र में बैठी जैसे हाथी का बच्चा बैठा हो ऐसी गाय और तो बोले गाय खड़ी हुई तो इतनी ऊंची मैंने जीवन में ऐसी गाय नहीं देखी ऐसी तुलसी नहीं देगी इतने मोटे मोटे गाय के थन हाथ में पकड़ने नहीं आमें इतने इतने हाथों की पकड़े नहीं होती कि कोई दो सके ये एहन गाय का ऐसी सुंदर गाय और तुलसी का बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में इस तरह से तुलसी के वृक्ष एक एक वृक्ष के नीचे दो दो चार चार गैया आराम से जुगाली कर रही है अरे बोले भैया हम तो जीवन में ऐसी बच्चा पंते गैया देख रहे हैं गैया पाल रहे हैं पर ऐसी गैया नए देखी ना तुलसी ऐसी देखी बोले तो कुछ तुलसी दल हमने उतार लिया वृक्ष में से और बोले हम संतों को दिखाएंगे लोगों को लाएंगे यहां कुछ प्रेमी परिचित महात्मा मिले अरे बोले इतनी बड़ी तुलसी ओके एक तुलसी के नीचे कम से कम सौ आदमी बैठ जाए कितने बड़े बड़े तुलसी के पेड़ फिर मोटी मोटी पीण तुलसी की पीण जानते ना तना इतनी बड़ी बड़ी गैया बोले तो हमने बताया तो हमारे जो प्रेमी परिचित संत थे वो कहवे लगे कि कुछ खासी तो नहीं लिया है अरे इतनी बड़ी तुलसी होती है क्या वो इतनी बड़ी गैया होती है दिमाग तो ठीक है आपका कि नहीं बोले देखो हम तुलसी लेके आएंगे यार ये तो कहीं से उतार लाए हो तुलसी इतना बड़ा पेड़ हो ही नहीं सकता तुलसी का हम कि चलो सबको दिखावे तो दो चार संत को लेके हम आए यहां तो बोले ढोंड़ पड़े थे ढोंड़ जाने ढोंड़ पुराने ढोंड़ में खंडर जैसे ना कोई तुलसी का पौधा ना वहाँ कोई गैया पहले कोई ढूंढना है दी को केवल तुलसी और गहू तो मन में हुआ क्या क्या हुआ ये तो बिल्कुल जागृत की बात है तुलसी तो हम लेके आए अपने ठाकुर जी को चढ़ाई तो जैसे ही थोड़े विश्राम में गए बंसी भट पहुंचने के बाद तो सिद्ध पुरुषों ने संकेत किया बाबा तुमने प्रकाश करके अच्छा नहीं किया तुम्हें दिव्य वृंदा देवी का दर्शन दिव्य वृंदावन का दर्शन और ठाकुर श्यामा श्याम जिन गायों को लाड़ करते हैं उन नित्य वृंदावन नित्य गोलोक की गोमाताओं का दर्शन हो गया तुम भाग्यशाली हो ऐसी ऐसी घटनाएं उनके सामने घटती बहुत अच्छे सन तो उन्होंने कहा कि हम तो बालरूप श्री राम जी को बालरूप लाला को चाहे नंदनंदन हो चाहे रघुनंदन हो हम तो भैया बाल रूप है ज्यादा माने क्यों ने टॉफी दे दो जो चाहो तो करवाई लो और बड़े को तो राजी करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा राजी होए ना हो, हो इसलिए छोटो लाला छो ये उनका था। हमको उन्होंने एक तुलसी की छड़ी दी अभी भी हमारे पास रखी है तो नीचे से ऊपर तक उसमें 16 गांठ है वो ही बताते थे भगवान जाने बोले 16 ग्रंथी की तुलसी की छड़ी दुर्लभ है बाबा ये साक्षात श्री जी को स्वरूप है तो हम कार्तिक परिकमा देते भेज जाते तो एकदम बड़े प्रसन्न गए बोले बाबा बहुत पुरानी है ये रख लो महाराज जी आप अपने पास ही रखो अरे ना तुम रखो एक घटना घटी आपको मालूम होगा सूर्य कुंड है यहाँ सूर्य कुंड है ना गिरजा जी के पास राधा कुंड के निकट तो वहां एक घटना घटी थी आपको स्मरण में होगा कुछ संत लोग यहाँ बैठे हैं एक इमारत गिर गई थी बड़ा झरा भंडारा था बहुत साधु उसमें पधार गए थे बहुत संत पधार गए थे वो पूरी छत की छत गिर गई थी तो ऊपर जो चढ़े थे वो पधार गए जो नीचे दब गए वो भी पधार गए बहुत से संतों की मृत्यु हो गई थी उसमें दब के उसके लिए खूब पाठ पूजा भी हुआ भंडारा भी उत्सव भी हुआ लेकिन उन श्री कांधेन वाले बाबा के पास वे सब संत अपने सूक्ष्म देह में आए और उन संत जैसा बाबा ने हमको बताया वो हम बात बता रहे हैं आपको बोले वो, वो सब संत हमारे सामने आए और उन्होंने कहा के दुर्घटनापूर्वक मृत्यु होने के कारण जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंचे हैं अभी हम भटक रहे हैं बोले तुम्हारे लिए तो एक सौ आठ भागवत जी के पाठ हो गए और भंडारा भी हो गया सब उत्सव हो गया बोले हम लोग अभी उसी स्थिति में है तो हमारा उद्धार करो कि हम श्री किशोरी जी के निकुंज में ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करें तो उन्होंने कहा कि कामधुन वाले बाबा ने कहा कि आप लोग ही बताएं जो करना था हम लोगों ने वो तो कर लिया अब आप बताएं कि आपका श्री जी की सेवा में प्रवेश कैसे होगा तो बोले उन संतों ने कहा कि मलुक पीठ वाले बाबा आकर यहां भक्तमाल का पाठ करें और भक्तमाल के भक्तों का आवाहन करके ठाकुर जी श्री जी को भोग धरावें अपने हाथ से तुलसी में भक्तमाल में विराजमान जितने संत हैं फिर उनको भोग लगावें और फिर झरा भंडारा करें सात कोष गिर जी का और इसके बाद वो सब बचा हुआ शीत प्रसाद और संतों का चरणामृत हमारे लिए पत्तल पर अर्पित करें एक मटका में चरणामृत एक घड़ा में चरणामृत और एक झबरिया के पत्तल भर के प्रसाद शीत प्रसाद तो हम लोग जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए अब हमारी कुछ तबीयत गड़बड़ थी हम शरणागत में थे वहीं पहुंच गए कामधेनु वाले बाबा और बाबा को एक सौ डिग्री बुखार ऐसे कांपरे जूड़ी ने ओ गर्म शरीर बोले देख सुन ले ब्रजवासा बोलते थे देख सुन ले कान खोल के सुन ले ऐसा ऐसा संकेत मिले वो बाबा सबरे बाबा जी हमें सोमन नाही दे रहे और मैं बुखार में उठ के आया हूं। या आया हूं। वो संत सब चाह रहे तू ऐसा कर और देख मैं तो कहते ले और तू या जन्म में कर ले या अगले जन्म में कर करने तो तो ही पूरेगो और तो फुर्सत ना है तो दसवीं जन्म पीछे करी दो जा तेरी छुट्टी पर तो ये करना पड़ेगा ये काम हमने कहा बाबा जो आगे गया आप पधारेंगे मेरी मत पूछो मैं आऊंगा नहीं आऊंगा पर तो ये काम करना देख सबरे तो विश्वास नाए करें पर तू विश्वास कर रहे हो कि ना हमारी बात पे हमें आपको पूरा विश्वास है फिर हम गए थे वहां सीकर तरफ गए थे बहुत व्यस्तता थी उस समय तो ऐसी व्यस्तता के दिन कहीं रात कहीं सुबह कहीं शाम कहीं दिन और रात चलना बड़ी व्यस्तता थी जैसे तैसे तीन चार दिन का समय निकला राजस्थान में हम थे हमने की वहां से हम लौट के सीधे गिरिराज जी पहुंचे अपना किसी व्यक्ति या भक्त से किसी से कोई इशारा नहीं किया आटा दाल चावल घी बूरा मेवा जो कुछ सामग्री थी सूखी सामग्री लेके दसवीं संतों को लेके वहीं गए और स्वयं हारमोनियम बजा के पूरा भक्तमाल जी का पाठ कराया शाम को थोड़ी देर कथा कहते बहुत श्रम किया और भोग धराया सात को उसके संत सबको जिमाया अपने हाथ से वहां ठाकुर जी को भोग धराये जैसे बाबा ने कही और बाबा को उस समय भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बाबा नहीं आ सके और फिर बाबा को प्रसाद दिया फिर बाबा पधारे हम मलुपीठ और उन्होंने रोते हुए कहा कि संत आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं प्रसाद लेकर सब संत निकुंज में पधारे हैं आप, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है संत ये उन्होंने कहा ऐसे संत थे कामधेनु वाले बाबा बोलो परम पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी महाराज की श्री कामधेनु वाले बाबा की जय हम जब भी वहां से निकलते हैं तो उस दिशा की ओर जरूर नमस्कार करते हैं। जब भी निकलते हैं चाहे परकम्मा में निकलें चाहे वैसी निकलें, रमण रीति से निकलेंगे तो कानू वाले बाबा का तुरंत स्मरण हो जाता है मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करके तब आगे बढ़ते हैं हमारा ब्रज ऐसे ही संतों से शोभाुक्त है तो बोले ये सिद्ध मंत्र है बंदऊ बाल रूप सुईरा सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना जिनके नाम का जप करने से सब कुछ सुलभ हो जाता है काफी मरत जंतु अवलोकी जासू नाम बल करम विशो की राम नाम के बल से मैं ही शोक रहत बनाता हूं विवसहु जासू ये भी शंकर जी बोल रहे हैं विवसहू जासू नाम नर कहि जन्म अनेक रचित अघ दही सादर सुमिरन जे नर करही भववारिधि गो गोपद इव जो विवश होकर के राम नाम का उच्चारण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं भागवत जी ने लिखा है आपन्न संसृति घोरा यशो गृण तत सद्यो विमुच्येत यदि स्वयं भयम आपत्ति में पढ़कर घोर संकट में पढ़कर के विवश होकर के हरे नमः कृष्णाय नमः रामाय नमः इस प्रकार से नाम का उच्चारण करता है तो संपूर्ण प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है आह हा गीताजी में भगवान ने कहा कि मैं बुद्धि योग देता हूं किसको तो देता हूं ददाम बुद्धि योगम तम ये नाम उपयां तीते तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम इस ओर लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं तासाम सतत युक्ता सतत युक्त क्या जो निरंतर ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है तो ठाकुर जी से अहरनिश जुड़ने का साधन क्या है भगवान से अहरनिश जुड़ने का साधन है चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जपते हर समय नाम का जप नाम का स्मरण नाम का अनुसंधान यही है निरंतर योग भगवान से तेसाम सतत युक्तान तो किस प्रकार से सतत युक्तानम धजताम प्रीति पूर्वकम प्रीति पूर्वक जो भजन कर रहे हैं नाम स्मरण कर रहे हैं ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं ददा बुद्धि योग तम उस बुद्धि को देता हूं ये नाम उपयां उस बुद्धि को प्राप्त करके वे तो मेरी चरण सन्निधि प्राप्त करते हैं भगवान शिव कह रहे हैं ये बात सागर सुमरण जेनर करही भव बारिधि गोपद इव तरही तो भव सागर को गोपद के जैसे पार कर जाते हैं लंका कांड में भी भगवान शिव ने कहा गिरजा जासु नाम जप मुनि काट भव भवपात फिर गिरिजा तेनर मंदमती जेन भजही श्री राम ये भी लंका कांड में कह रहे हैं और फिर ये तो हमने प्रसंग बस बात बता दी वही भगवान शिव बालकांड में विवाह के प्रकरण में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के प्रकरण में बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं जिन पर नाम नेत्र ज Sakala <tries> mangal. धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हथेली पर आ जाते करतलगत होने का मतलब क्या भैया जी उसका अर्थ है कि जिसकी हथेली पे आ गए उसको तो मिल ही गए अब हमारे चीज हथेली पे लड्डू आ गया तो हम आपको देना चाहें तो हम आपको दे सकते हैं इसका मतलब है नाम जातक की हथेली में धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थ हैं वो तो उसको प्राप्त हो ही गए वो किसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष देना चाहे तो वो भी दे सकता क्योंकि उसकी हथेली पर रखा हुआ है से राम कहो कामारी वो कौन है बोले सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम आ गया विश्राम कर लें थोड़ा अच्छा है पार्वती जी ने महाराज पर परमात्मा सच्चिदानंद श्री राम को श्रम हो गया अरे बोले देवी सावधान फिर चक्कर में नहीं पर फर्स पड़ जाना सती अवतार में तो पड़ गई थी चक्कर में फिर चक्कर में मत पड़ जाना सुमिरत जाम भारू जिनके स्मरण ऐसी श्रम कितने जन्मों से श्रम कर रहे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, थक गए हैं श्रमित हो गए हैं ये श्रम कैसे दूर होगा श्री राम नाम के जब से श्रम दूर होगा विश्राम मिलेगा बोले फिर राम जी को थकान क्यों हो रही है बोले ये लौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार है देखो हम लोगों के शरीर जो है नो सप्त तो धातु से निर्मित है पंचभूतमय है पर भगवान का जो दिव्य देह है चिदानंदमय देह तुम्हारी वो सप्तातु विनिर्मित नहीं है वो पंचभूत वाला नहीं है जब पंचभूत वाला नहीं है सप्तु विनिर्मित नहीं है तो उसमें न भूख है न प्यास है न मल है न मूत्र है न पसीना है कुछ नहीं है उसमें वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि भगवान यदि ऐसे ही स्वरूप में रहें तो लीला तो होगी नहीं इलाज शुरू हो जाएगा बालकृष्ण डोल लाल न जावे लघुसन का न जावें तो वो कुछ खाएं पिए नहीं तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच जाएगी बोले भैया डॉक्टर वैद्य बुलाओ कहा वो बालक को इसका पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है चूरन चटनी लाओ यही हालत राम जी की है तो कहते भगवान सचिदानंद स्वरूप हैं, पर नवतार में लीला कर रहे हैं तो उनको पसीना भी आता है वो लघुशंका भी जाते हैं डोलडाल भी जाते हैं भूख भी लगती है सकल सौच कर जाए नहाए है भगवान सब लोकवत् लीला कैवल्यम भगवान सब कुछ करते हैं वो सब करना उनकी नर लीला है वस्तुता उन सब विकारों की उनके देह में कोई आवश्यकता नहीं है वो सब चिन्मय ही हैं और महाराज श्रीमद रामचरितमानस में परम नामनिष्ठ श्री दशरथ जी दशरथ जी परम नामनिष्ठ हैं, हाँ। नाम निष्ठा का प्रमाण क्या है जैसे विद्यार्थी ने साल भर श्रम किया और उसने कितना श्रम किया उसका प्रमाण क्या है परीक्षा फल परीक्षा फल ही तो उसका प्रमाण है वो भले ही कहे कि हम तो 22 घंटा वो चौबीसों घंटा पढ़ते थे और नंबर आवे जीरो बटा जीरो तो मैया बाप यही कहेंगे कि क्या खाक पढ़ा तुमने झूठ बोलते हो अब भले ही बालक खेले कूदे और उसके बढ़िया नंबर आ तो सबको विश्वास होगा कि अरे भाई जितना भी पढ़ा ठीक से पढ़ा ठीक से लिखा उत्तर दिया तब ना उत्तीर्ण हुआ तो ऐसे ही जीवन भर की साधना का प्रश्न पत्र है हमारा मृत्यु का क्षण उस समय पता चलता है कि आपने जीवन में क्या किया इसलिए भैया मरते समय रोना ना पड़े ऐसा काम कर लो ये अंतिम परीक्षा है दशरथ जी की और उसमें भी उत्तीर्ण हुए कोई एक बार राम राम नहीं बोल सकता और वो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरे रघुवर विरह राव गयो सुरधा जय जय हम नाम नहीं लेंगे एक महानुभाव ने वृंदावन में ही एक पुस्तक में लिख दिया वो पुस्तक हमारे पास भी आई लोगों ने कहा इसका खंडन करो हमने कोई खंडन नहीं किया लेकिन बात याद आ गई तो हम कह देते हैं उस पुस्तक में लिख रहा था भैया जी कि राम नाम लेने से कल्याण नहीं होता कैसे बोले छह बार दशरथ जी राम नाम लेकर के पधारे फिर भी राव गई सुरधाम स्वर्ग ही चले गए तो वैकुंठ गोलोक साकेत कहीं गए नहीं स्वर्ग में ही अटक गए क्या फायदा हुआ इसलिए कृष्ण नाम से ही कल्याण होगा ऐसा कुछ था उसमें पुस्तक में लेकिन हम एक बहुत विनम्र भाव से निवेदन करें भगवान के नामों में भेद करना भगवान के स्वरूपों की महिमा में भेद करना यह बड़ा भारी अपराध है इससे वैष्णवों को बचना चाहिए हम कुछ कहें हम कुछ लिखते या कहते तो उससे उन संत को कष्ट होता हमें कुछ नहीं कहा लेकिन हम लोग समझने की दृष्टि से बात कर रहे हैं भगवान का नाम है भक्त कल्पतरु क्या नाम है भक्तवांछा कल्पतरु भगवान अपने भक्तों के मनोरथों की पूर्ति में कल्पवृक्ष हैं और तो कल्पवृक्ष नहीं उनका तो रोम रोम कल्पवृक्ष है आराम कल्प वृक्षाणाम विराम चकलापदाम अभिराम श्रोका नाम श्रीमान सनह प्रभु आराम कल्प वृक्षाणाम कल कल्प वृक्षों के बगीचे हैं भगवान बगीचा है एक कल्प वृक्ष नहीं रोम रोम उनका कल्प वृक्ष है तो भैया जो नाम मात्र के अपने भक्त के मनोरथ की पूर्ति करते हैं दशरथ जी का एक मनोरथ था कि मैं अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक दर्शन करूं और उस मनोरथ की पूर्ति के बिना भगवान साकेत भेज देते तो यद गत्वा न निवर्तनते तद धाम परमम मम तो ठाकुर जी ने कहा कि थोड़ा जाओ तो सही पर कुछ दिन के लिए स्वर्ग को धन्य कर दो अपनी चरणरथ से अपनी उपस्थिति से अपनी चरणरथ से तुम्हारे जैसे सत्य प्रेम यही राम पद तुम्हारे जैसे सत्य प्रेमी वहां पहुंचेंगे बंदूँ अवध भुवाल सत्य प्रेम यही राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रण इव परिहरि इंद्र भी सतार्थ हो जाएगा और स्वर्ग भी धन्य हो जाएगा तो कितने दिन बताओ इतने दिन तक चौदह साल अरे हमारी आपकी दृष्टि में चौदह वर्ष हैं देवताओं के कितने दिन हुए हम लोगों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन उत्तरायण उनका दिन है दक्षिणायण उनकी रात्रि है तो देवताओं के प्रमाण से स्वर्ग के प्रमाण से चौदह दिन ही तो हुए अब हम यहाँ से मान लो अयोध्या जी जा रहे हैं और मान लो अयोध्या जी बहुत दूर हैं, तो बीच में कहीं हम पांच सात दिन रुक गए कथा, वार्ता कीर्तन सत्संग करके फिर आगे बढ़ गए मान लो यहाँ से हम अयोध्या जाते जाते प्रयाग में ही रुक गए और चार छह दिन प्रयाग रहे फिर चित्रकूट में रुक गए और फिर वाके अयोध्या पहुंचे तो इसमें क्या हानि है कोई हानि है क्या तो जब तक रावण बध नहीं हुआ राम राज्याभिषेक नहीं हुआ तब तक दशरथ जी वहां विराजे राज्याभिषेक का दर्शन करके साकेत पधारे इसमें कौन सी आफत हो गई इसलिए राम नाम कृष्ण नाम में भेद नहीं है रामकृष्ण में भेद नहीं है यही समझना चाहिए ये तो है उनकी अंतिम नाम निष्ठा दशरथ जी की और जब राम जी का प्राकट्य हुआ है तब दशरथ जी क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जाकर नाम सुन शुभ जा का जप नहीं जिनके नाम को कोई एक बार सुन ले तो उसका भी शुभ हो जाता है वो प्रभु मेरे घर में बाल रूप में पधारे हैं ये कौन कह रहा है वात्सल्य मूर्ति श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ और गुरुजी क्या कह रहे हैं ये सब नाम महिमा ना है गुरुजी क्या कह रहे हैं सो सुख धाम ram atna है और जो संपूर्ण लोगों को परम विश्राम प्रदान करने वाले हैं और वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं सूनू नृप जा विमुखपति का ही सून नृपजा स्वामी तो जी कहते राम नाम के जपेते जई है जिये की जलनी उनके नाम जप के बिना राम नाम से विमुख है तो पश्चाताप करना पड़ेगा उनके भजन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती हा और महाराज जी बानरवीर चारों दिशाओं में शीतान्वेषण के लिए गए अंगद जी के नेतृत्व में और जामवंत जी महाराज के मार्गदर्शकत्व में सब लोग दक्षिण दिशा की हो गए कथा आप सबको मालूम है वहाँ संपाति से मिलन हुआ और संपाति ने कहा हुआ हम भूखे थे बहुत दिनों से ये सब अनसन करके बैठे हैं आमरण अनुसन करके एक एक मरेंगे और हम एक एक क्या मरेंगे दो दो चार चार तो निपटेंगे अब बैठकर कर प्रेम से पेट भरूंगा ये वो कह रहा था बाद में उसको जब पता चला और जटायु जी का नाम लिया गया और फिर संपाति का हृदय परिवर्तन हुआ तो संपाति ने क्या कहा पापी पापा करना तुम मेरे पापीजा अति अका a uh -huh. नाम का स्मरण करके अति अपार भव सागर से सहज ही पार उतर जाता है राम जी ने जटायु जी से कहा कि तुमने परोपकार में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और हम तुम्हें पंख भी नए दे देते हैं और वृद्धावस्था को भी दूर कर देते हैं अजरत तो अमरत तो तुम्हें प्रदान कर देते हैं जटायु जी ने कहा फिर गोद में प्राण त्यागने का अवसर नहीं मिलेगा जाकर ना मदद जा जिहवा पर सौभाग्य से जिनका नाम आ जाए तो ऐसा अधमाधम प्राणी भी सद्या मुक्त हो जाता है और जब दिव्य देह धारण करके जतायु भगवान के धाम को जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं तब क्या कहते हैं जय राम मंत्र संत, अनंत जन श्री राम मंत्र का संत जप करते हैं वो जन रंजन श्री राम मंत्र का जो जप करते हैं हे प्रभो वो निश्चित ही आपके चरणों को प्राप्त हो जाते हैं उनके मन में कभी दुख का लेष नहीं होता क्योंकि अनंत जन मनरंजनम जन मनरंजनम राम मंत्रम जनमन रंजन राम मंत्र है आ, मंत्र जापकों के मन को आह्लाद प्रदान करने वाला है कितने बता मे आपको किसकिदा कांड में यही स्थिति बाली की है बाली के ऊपर भी रामजी द्रवित हो गए बोले बस अब कोई बात नहीं तुम पवित्र हो गए और अब हम तुमको अजर अमर बना देते हैं अरे बोले महाराज भूल से ऐसा बोल मत देना क्यों जन्म जनम, जनम मुनि जतन कराही अंत राम कही वचना जा सुनाम बल शंकर काशी देत सब ही सम गति अविनाशी और वो राम जी सामने खड़े हैं और उनका नाम हमारी जिहवा पर प्रकट हो रहा है इतना बढ़िया अवसर हम अपने हाथ से खो नहीं सकते तो मरते मरते बाली भी राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और भीषण जी सुंदरकांड में अपने अग्रज को उपदेश कर रहे हैं जासु त्रय तापन सा को नशा देने वाला है वे ही भगवान श्री राम अयोध्या में दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं समुझिए रावण अरे रावण ये मन में समझ ले और महाराज जी तब लगी कुशल न जी सुंदरकांड का तपने हूं मन विश्रा जब लगी भजत न राम का शोक धाम सजी का तब तक जीव की कुशल नहीं है जब तक शोक धाम काम को त्याग कर श्री राम नाम का जप नहीं करता लंका कांड में श्री जामवंश जी महाराज कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं जामवंत जी हम तो आपसे पूछ रहे हैं कौन ऐसा मानस का पात्र है जिसने नाम महिमा न गाई हो ये तो जितना जितना याद आवे उतना बोलो कोई ऐसा पात्र नहीं जिसने नाम महिमा न कही हो और ये नाम महिमा जामवंत जी जो कह रहे हैं वो जिनका नाम है उनको कैसे सुना रहे हैं नामी को नाम महिमा श्रवण करा रहे हैं कितने आश्चर्य की बात नामी को नाम महिमा सुना रहे हैं जामंत जी सुनहु भानुकूल के जाल बंद कर जो नाथ नाम तब से नर चढ़ी भव सागर पर हे भानुकुल केतु ये समुद्र पर पुल बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है आपकी कृपा से बन गया ये भी आश्चर्य तो है पर आपके नाम की ऐसी महिमा है कि नाथ नाम तब सेतु सच्चा सेतु तो आपका नाम है जिससे जीव जिस पर चढ़ कर के जीव अपार भव सागर से पार उतर जाता है और महाराज ये पत्थर भी श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण ये राम नाम से ही संबद्ध हो करके जल पर तैर रहे हैं ये भी नाम की महिमा है सुतिक्षण जी क्या कह रहे हैं अरण्य कांड में अतुलित भूज प्रताप बल कलिमल विपुल विभंजन नाम है आप, आप, आप आपकी भुजाओं में अतुलित बल है आपका प्रताप अतुलित है पर भगवान ये विपुल कलिमल को विभंजित करने वाला तो आपका नाम ही है बोलो नाम महाराज और महाराज जी अरण्य कांड में जब पंपा सरोवर पर राम जी को दुखी होकर के बैठे हैं और एकांत क्षण देखकर देवर सिंह नारद जी आ रहे हैं चरणों में परिणाम देखो कितनी भी क्षेत्रवास आज हम लोगों ने पाठ किया तो पाठ के क्रम में राम जी कहते हैं कि जा विवाह सैलजें यह वो ही मांगे देव मैं मांग रहा हूं आप हमको दे आप और ऑर्डरदानी है आप पार्वती जी से जाह कर लो उनसे तो हाथ फैला के पसार के मांग रहे हैं कि जाह कर लो और नारद जी ब्याह करना चाहते तो उनके पीछे पड़े को का ब्याह नहीं होने दिया शंकर जी तो परम बोले एक बार झंझट में पड़ेगा तो पड़ेगा दोबारा झंझट में नहीं पड़ना उनसे तो कहते वरदान मांगते हैं उनके सामने जाकर के ब्याह कर लो और नारद जी बेचारे चाहते हैं रूप भी मांगते हैं फिर भी उनको धोखा कर देते हैं हरी के रूप में बंदर का रूप दे देते हैं हैं और नारद जी से गाली भी खानी पड़ती शाप भी भगवान को स्वीकार करना पड़ता है तो नारद जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि देखो हमारे कारण प्रभु इतना कष्ट उठा रहे हैं लेकिन अब वहां भी आकर कह दिया उन्होंने हाँ आकर भी कह दिया कि मान लो हम ज्यादा कर ही लेते तो आपको कम से कम ये कष्ट तो नहीं भोगना पड़ता हमारे साप के कारण क्या हानि थी तब श्री रघुनाथ जी ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को तो हम भगवान ने चाहा तो उसी समय उस उपदेश की चर्चा करेंगे किन्तु यहाँ तो केवल केवल और केवल नाम की बात कही जा रही है तो उस संवाद में नारद जी ने राम जी के समक्ष उनके नाम के संबंध में क्या कहा वो श्रोतव्य है यद्यपि प्रभु के नाम कृतिका तो कह। अधिक एक, एक राम सक आपके अनेकों नाम हैं। वेदादि शास्त्रों ने एक से एक विलक्षण आपके नामों की महिमा का वर्णन किया है लेकिन सौलभ्य की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से माहात्म्य की दृष्टि से आपका राम नाम अत्यंत सहज सुलभ सरल है और वह आपका जो नाम है मैं वरदान मांगता हूं आपका राम नाम संपूर्ण नामों का सम्राट बनकर विराजमान हो जाए और अघ खग बन का दहन करने वाला हो जाए जो अघ माने पाप रूपी जो खग हैं, पक्षी हैं जो पाप के वन में ही निवास करते हैं वो राम नाम के उद्घोष से ही उड़ते हैं समाप्त होते हैं नहीं तो पाप नष्ट नहीं होता बहुत सुंदर बात नारद जी ने कही राका राजनी भगत राम नाम सुई सो राका, राका मानी पूर्णिमा सी की रात्रि को राका कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि तो है आपकी भक्ति और उस भक्ति रूपी रात्रि का पूर्ण चंद्र है आपका नाम राका रजनी भक्ति तव राम नाम सुई अपर नाम उदगन विमल बसहु भगत गुरु राम राम चंद्रमा है और जो नाम है वो सब चंद्रमा के निकट नक्षत्र राशि है ऐसा नारद जी कह रहे हैं बोले ये वरदान हमको दे दो रामजी बोले ए मस्तुष मुनि सन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हरसी अति प्रभुपद नायऊ मान नारजी ने प्रणाम किया हमको लगता नारद जी ने वरदान विशेष रूप में मांग लिया इसलिए पूरे संसार में राम ही राम हो गया हमारे परासोली गांव है चंद्र सरोवर परासोली तो प्रायः गांव में बल्लभ कुल के वैष्णव हैं प्राचीन परंपरा से अब कुछ इधर ठाकुर जी के शरणागत हो गए हैं लेकिन और कोई बाहर को आगेगा हम तो कहेंगे बाबा जय श्री कृष्ण अथवा बाबा जय श्री राधे यही कहें अथवा कहें बाबा राधे श्याम अब वो भले ही बल्लभ खुली है या गौड़ी या नम्बार की कुछ भी हैं आपस में मिलेंगे अरे काका राम राम दादा राम राम भैया अरे लाला राम राम और कहो कैसो लाला राम राम हमसे तो राधे राधे करेंगे जय श्री कृष्ण करेंगे और परस्पर मिलेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लीला में देख लो ठाकुर जी के सखा मधुमंगल और सुवल तोक आदि आते हैं तो कन्हैया राम राम मधुमंगल भैया राम राम है रामो रामेति रामेति करने करने जपन जनाह आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि करने करने जपन सारी सृष्टि में जहां कहीं चले जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम, राम।, राम नाम महाराज की जयरारद जी ने वरदान मांग लिया उत्तर कांड में रामजी की बड़ी विलक्षण विलक्षण लीलाएं हैं एक बार राम जी अमराई में गए और वहां बैठ गए भरत जी हैं लक्ष्मण जी हैं शत्रुघ्न जी हैं हनुमान जी भी हैं और उस समय भी नारद जी आ गए और जो संवाद हुआ वो तो समय आने पर हम सुनाएंगे लेकिन नाम महिमा के संबंध में उस समय नारद जी ने क्या कहा कली मल मस sa kali man sa पली के मल का भ्रमण करने वाला है और ममता का हनन करने वाला है ममता हन ममता क्या है संसार में मम ऐसा कहलाने लायक कुछ भी नहीं क्या शरीर है मम क्या शरीर से संबद्ध संसार है मम चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी कहते थे एक रोया भी मेरा नहीं एक रोए पर भी मम नहीं फिर भी हम लोगों में बड़ी ममता शरीर के प्रति धन के प्रति परिवार के प्रति संसार के प्रति मान बड़ाई के प्रति भी ममता है सबके प्रति ममता हो जाती है ये ममता है क्या जी? मम है नहीं और मम का भाव आ गया उसको ममता कहते हैं ममता शब्द कैसे निष्पन्न होता है पढ़े ना आपको तो व्याकरण पुणे तल प्रत्यय होकर के ममता शब्द बनता है मम शब्द से तल प्रत्यय होता है तो ममता ऐसा बनता है तलंत स्त्रिया तल प्रत्याश स्त्रीलिंग माना जाता है तो स्त्री मान करके आजाद अजाद्यत इस सूत्र से टाप प्रत्यय हो जाता है टकार पकार की संज्ञा हो जाती बचता आ तो ममत अ और सवर्ण दीर्घ होकर क्या बनता है ममता और जब तव प्रत्यय हो जाता है तब बनता है ममत्व और जब तल प्रत्यय हो जाता है तब बनता है ममता सूत्र है पांडि जी का तस्य भावस्व तलऊ भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं इसका अर्थ क्या है भाव अर्थ का क्या है मेरा है नहीं पर मेरा भाव बन गया कि ये मेरा है इसी का नाम है ममता तो ये ममता क्या चीज है गोस्वामी जी के शब्दों में ममता तरूण Tame and hea. सत जीव मनमाय प्रताप रविनाई जब लगी सब प्रताप रविना ये प्रताप रवि क्या है ये प्रताप रवि है श्री राम नाम महाराज का प्रताप प्रकाश यही प्रताप रवि है तो ममता हन ये राम नाम रूपी सूर्य ममता रूपी रात्रि का विनाश करने वाला है बिना नाम के ममता जाएगी नहीं नाम जब से क्या लाभ होता है भैया जी नाम जब से क्या होगा बोले तुलसी ममता राम तो नाम जब से होगा राम जी में ममता हो जाएगी भगवान में ममता हो जाएगी राम राम करने लग जाओ शरीर संसार की ममता मिट जाएगी भगवान में ममता हो जाएगी तुलसी ममता राम एक लाभ दूसरा समता सब संसार सारे संसार में समता का भाव आ जाएगा सब में समान रूप से भगवत दृष्टि हो जाएगी जब तक सब में समान भगवत दृष्टि नहीं होती है तब तक विद्वान मूर्ख पुण्यात्मा पापात्मा गरीब अमीर राजा रंक इनका भेद रहता है पर जब समता जीवन में आ जाती है तो अत्यंत निर्धन गरीब व्यक्ति के साथ भी वही प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है जो किसी राजा महाराजा या किसी अमीर व्यक्ति के साथ होता है भेद नहीं रह जाता सबके साथ एक जैसा और ये हमने पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी में देखा एक जैसा व्यवहार सबके साथ कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत गरीब आदमी हैं हमसे तो महाराज जी ने बात ही नहीं की ऐसा कोई शायद जीवन में कोई कह नहीं सकता अमीर से भली एक बार कम बात करें या ना करें पर गरीब से गरीब पर उनको बहुत ध्यान रहता था है? हाँ, हाँ। बर्तन माँजने वाली को महाराज जी ने पत्र लिखा इनके घर में दादाजी के गरीब से गरीब एक गांव का केवट जाति का केवट जानते हैं ना मल्ला केवट जाति का एक आदमी मंदिर में बर्तन वर्तन मानता था पानी बझारू वगैरह लगाता था तो उसका मन हुआ कि महाराज जी से दीक्षा ले लें तो पूज्य महंत शिवनंदन दास जी महाराज से उन्होंने कहा महाराज हमें दक्षिण दिवा दो बुंदेली में दक्षा दिवा दो हमें है तुका दीक्षा लेगा कुछ नहीं वजन वजन करेगा नहीं क्या पढ़ा लिखा तो है नहीं नहीं नहीं महाराज हम तो जो कहेंगे तो करेंगे महाराज से कहो दीक्षा दे देंगे तो हाथ जोड़ के मेरे सामने की बात है हाथ जोड़ के कहता महाराज हमें दक्षा दे दो मैंने कहा हाँ जरूर देंगे तुम्हारा खान पान पवित्र है सो तो कहता हल्के में तो मचेंगे अमारत से अब नहीं मारत ना खाऊस है न मारत है मने ना हम मछली मारते हैं ना मछली खाते हैं अब तो मंदिर के यहाँ झाड़ू बुहारू करते हैं हमारा आज गरीब आदमी हाँ जरूर देंगे तुम्हारा खान पान पवित्र है जरूर देंगे तो मंत्री जी बोले रे तू तो ना नारियल लाया और ना कोई फूल लाया ना मिठाई लाया न कपड़ा लाया ऐसे की दीक्षा होती है महाराज जी बोले यहां कुछ नहीं लगता है दीक्षा में सब यहां हमारे पास है स्नान करके तालाव में आ जाओ स्नान करके महाराज जी ने तिलक लगा दिया दीक्षा दे दिया और दीक्षा देने के बाद तो उसको कुर्ता के दो कपड़ा जो दीक्षा में आए थे दो गमछा और दो धोती इतना कपड़ा सब उसी को दे दिया और बर्तन बोले ये घर ले जाओ घर तुम्हारे काम आएंगे नारियल दे दिया अब कम से कम 25-30 साल पुरानी बात होगी 100 रुपया उसको तब दीक्षा में रुपया दो रुपया पांच रुपया लोग चढ़ाते थे दस रुपया ज्यादा से ज्यादा महाराज जी ने 100 रुपया उसको दिया तो उसने माथे से लगा के ले लिया महाराज मंत्री जी ने गाली दी फेख तो चेला बन है कि लेरा उल्टे सब कपड़ा लत्ता आप सब महाराज का सब ले लिया महाराज जी बोले आप शांत रहिए चेलों का ही ठेका नहीं है कि गुरुजी को जीवन भर देते रहें गुरुजी को भी कुछ न कुछ देना चाहिए कोई बात नहीं हमारे दीक्षा का विधान यही है कि शिष्य को दीक्षा देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है कपड़ा भी दिया जाता है सब कुछ दिया जाता है ये है नाम जब का प्रभाव तुलसी ममता रामसो समता सब संसार हाँ पिताजी बता रहे हैं की गणपत बाबा गणपत भगत वो भी इसी केवट जाति का था महाराज जी ने उस पर कृपा की और जीवन उसका ऐसा सुधरा महाराजी कैंसर हो गया था उसको असाध्य कैंसर अत्यंत गरीब आदमी पेट में कैंसर हो गया वो भी चौथी स्टेज और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए पैसा उनपे थाने के बंबई कलकत्ता ले जाए तो बोले हमें खेत पे डाल दो खेत पे आ गया और वृक्षों को ही भगवान का रूप मानकर ये पीपल विष्णु भगवान है ये बट शंकर जी हैं और ये पाकर ब्रह्मा जी हैं और ये नीम देवी जी है ऐसी उसने अपने मन से स्वीकार कर लिया उनको घरुआ बना के पानी डालता उन्हीं का चरणामृत ले लेता थोड़ी मिट्टी पेट पर लपेट लेता और भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया तो जब उसको झांसी दिखाने ले गए और डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक चौथी स्टेज का कैंसर खत्म कैसे हुआ क्या दवाई दवाई तो बोले सबन तो बोला वो बब्बा बोला दवाई तो महाराज हमें ताला में फेंक देंगे तालाब में फेंक दी दवाई क्यों क्यों तालाब में फेंक दी अवले महाराज अब, अब उनमें हरी पीरी गोली अब वो गर्मी करती हमने सब तला में फेंक दी मरने हैं अब क्या करने छोड़ दी तला में फेंक दी ऐसे ही ठीक हो गए हम तो घर वालों ने कहा की अब चलो घर बोले अब घर नहीं जाएंगे क्यों हमने संकल्प किया था यदि हम बच गए तो अब शेष जीवन भजन करेंगे और झांसी से ही वह व्यक्ति वृंदावन आ गया महाराज जी के पास गणपत नाम था उसका महाराज जी ने उसके ऊपर कृपा की बोले भाई देखो गृहस्थ को साधु का नहीं खाना चाहिए ऐसे लंबे समय तक कभी आए प्रसाद के भाव से ले ले और नहीं साधु संत के स्थान में खाएं वो ज्यादा अच्छा है महाराज ने उसको साधु बना दिया यहाँ मलुक पीठ में भी उसने कुछ दिन को सेवा की तो महाराज जी से बोला महाराज हमारा मन ओरछा में ज्यादा लगता है राम राजा में मन लगा हुआ है महाराज बोले जहाँ मन लगे वहीं भजन करो जंगल में उसने तुलसी का बगीचा बना लिया और फूल लगा लिए राम राजा सरकार को तुलसी पुष्प लेके जाता वहाँ ऐसी जो कुछ मंदिर ऐसी प्रसाद मिल जाता उसी से अपना निर्वाह करता घोर जंगल में रहता था और राम राम करते हुए शरीर पर द्वादश तिलक लगे हुए हैं एकादशी का पवित्र दिन और शिला के सहारे बैठकर नाम जब करते करते उसने अपने देह का त्याग किया बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था एकदम भोला आदमी था लेकिन नाम महिमा की कृपा से उसका काम बन गया तो क्या कह रहे थे किस संबंध में कह रहे थे याद दिलाना हाँ तुलसी ममताराम राम ये ममता तरुण समय अध्यारी यहाँ चर्चा चले तो तुलसी नाम जब से लाभ तुलसी ममताराम राम एक लाभ दूसरा समता सब संसार सारे संसार में समता और राग न रोष न किसी के प्रति राग न किसी के प्रति रोष न दोष न किसी के प्रति दोष दृष्टि तो हम न दुख इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है दोष दृष्टि से ही दुख होता है आपके दोष हमको दिखाई पड़ेंगे तो हम आपसे दुखी हो जाएंगे और हमें दोष दिखे नहीं तो सुख होने का काम नहीं राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार ये नाम की महिमा है राम नाम की महिमा से ऐसा काम हो जाता है कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन और उत्तरकांड में जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है तब साक्षात वेद मूर्तिमंत होकर राम जी की स्तुति कर रहे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों वेद बटुके रूप में आए हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं बंदीजनों के रूप में वेद आए हैं स्तुति कर रहे हैं क्या कह रहे हैं पूरी वेदस्तुति नहीं केवल नाम वाला अंश विश्वास सब आस पैरी बास विश्वास करते हैं आपके चरणों में समर्पित होकर आपका सेवक बन जाते हैं और केवल आपके नाम का ही अनन्य भाव से आश्रय लेते हैं तो वह बिना श्रम के ही इस भवसागर से पार उतर जाते हैं वेद भगवान भी नाम की महिमा कह रहे हैं और उत्तरकांड में गरुड़ जी से गु सुंदी जी महाराज क्या कह रहे हैं तीरथ अमित कोटि सम पाव अग के जो समूह हैं उनको नष्ट करने वाला है और क्या कह रहे हैं श्री भुसुंडी जी महाराज सतयुग कृत त्रेता द्वापर पूजा मथे जोग जोगति हो ईश तो कली हरी नाम से पावी लोग का भुसाणी जी कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ जोग आदि से जो लाभ मिलता था वह लाभ केवल कलिकाल में हरिनाम जपने से हरिनाम संकीर्तन से हो जाता है कृतयुग सब जोगी विज्ञान कृतयुग सब जोगी विज्ञान हरिहरि ज्ञान विविध जग् नर करर कर प्रभु कमर पि कर प्रभु समर पि कर्म भव कर स्वापर करी रघुपति पद पूजा स्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भगवत उपाय कह रहे हैं निज अनुभव अब कहू खगेसा दिनू हरि भजन नमित ही कलेसा चले अब हम हमारा निजी अनुभव अरे एक जन्म का दस बीस वर्ष का अनुभव नहीं है कि हाँ बसत मोही सुन खग ईसा बीते कल्प सात अरु बीसा सत्ताईस कल्प तक की सृष्टि के विचित्र विचित्र चरित्रों को देखने वाले सत्ताईस बार रामलीला का दर्शन करने वाले कह रहे हैं हमारा अनुभव सुन लो बिनू हरि भजन न जाए कले बिना बिना भजन के क्लेश जाएगा नहीं मानव जन्म का सबसे बड़ा लाभ भजन और सबसे बड़ी हानि क्या है मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवत स्मरण न करना नाम जप न करना भगवान का भजन न करना ये मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी हानि है हानि की जग एही सम किचू भाई क्या हानि भजिए न राम ही नरतन उपाई नरतन प्राप्त करके राम जी का भजन नहीं करना बोले हम तो भजन नहीं करेंगे और और कुछ कुछ और और साधन कर लेंगे आंख नाक दबा लेंगे और पेट घुमा लेंगे नीचे सिर ऊपर पैर कर देंगे और और बहुत कुछ कर लेंगे बड़े बड़े कठोर व्रत कर लेंगे तप कर लेंगे बड़ी बड़ी यात्राएं कर लेंगे मुक्त हो जाएंगे मुक्त मुक्त तो नहीं होगे स्वर्ग तक जाओगे पुण्य भोगने के बाद फिर धरती पर आना पड़ेगा और कुछ नहीं किया कहीं नहीं गए केवल राम नाम का आश्रय लोगे तो तुम तुम्हारी इच्छा नहीं है कि हम मुक्त हो जाएं, बिना इच्छा के मुक्त हो जाओगे ये कौन कह रहा है ये गरुड़ जी से भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं राम भजत सोई मुकुति गुसाई अन एक आवे बरिया आई अन एक आवे बरिया अंत में तो ऐसी कठोर बात कह दी कारगोशांडी जी ने पूरे राम नाम लिए बिना जो संसार से छूटना चाहता है वो भले बड़ा भारी ज्ञानी विद्वान पंडित रहा करे बड़े ही महामहोपाध्याय बन जाए लेकिन वो ज्ञानवान व्यक्ति भी बिना सिंह पूछ का पशु है यहां तक कह दिया का जी महाराज ने राम चंद्र के भजन बिना जो पद निर्वाण ज्ञान बन अपि सो नर पशु बिन पूछ निशान यही बात सुंदरकांड में अस प्रभु गजई गे अस प्रभु सुी तो जी महाराज क्या कह रहे हैं हे गुरु जी जा नाम भव भेषज हर घोर त्रैफ सो कृपाल सो तो मो पर सदारो अनुकूल जिनका नाम जन्म मरण रूपी भवरोग की महौषधि है दैहिक दैविक भौतिक विविध तापों की पीड़ा को हरने वाला है वही श्री राम जी का अनंत महिमामय नाम मेरे ऊपर भी अनुकूल रहे और हे गुरु जी आपके ऊपर भी नाम की दया मया बनी रहे अर्थात मैं भी राम राम करता रहूं और तो आप भी राम राम करते रहें कि आशीर्वाद दे रहे हैं और गोस्वामी जी स्वयं भी अपने भाव को भी मानसी में यत्र ये भाएं सुभाए अनखालसू नाम जपत मंगल दिश गोस्वामी जी के तो भाव है जासु नाम सुमृत इकबारा उतनी नर भव सिंधु अपारा राम राम कहे जे जमुहा न पाप पुंज समूहा राम राम कह के जमाई लेते उनके पास पाप के पुंज आते नहीं है उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना स्वपत सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात स्वपत कांडाल सवर खस जमन जड़ ये पावर कोल किरात ये भी राम नाम लेने लग जाएं तो परम पावन और भुवन विख्यात हो जाते हैं ये तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं नीलोत पलतन श्याम काम को तिशोभा अधिक सुनियुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक अगरूपी खगों को मारने वाले हैं जासु नाम पावक अघ सुमिरत सकल सुमंगल मूला बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नरतेऊ राम नाम महिमा सुर कही सुनी सुनी अवध लोग सुख लही कितनी महिमा गोस्वामी जी ने जही लखिलख होते अधिक मिले मुदित मुनिराव सो सीता पति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव सुनत सुमिरत राम ही तज ही जन तृण सम विषय विलास जो भजन करते हैं वो तो तृण के समान विषय विलास का त्याग कर देते हैं राम राम कही तनु तज ही राक्षस लंका में राम राम कही तनु तजही और पावही पद निर्वाण अरण कांड में खरदूषण के प्रसंग में कठिन काल कालमल न ज्ञान न जोग जप परिहर सकल भरोस राम ही भज ही चतुर नर तो राम जी को भजन करते हुए सतन्न रहे यह कलिकाल मलायतन मन करी देख विचार श्री रघुनाथ नाम तज ना नधार राम जी के नाम को छोड़कर कोई आधार ही कलयुग में नहीं है यही कलिकाल न साधन जूगा जोग जग जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरीय गाय राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम इस प्रकार से और महाराज जी कागुसुंड जी को कागुसुंड जी गुरु जी से कह रहे हैं हे गुरु जी राम ही भज ही ताक शिवधाता नर पांवर के चिकवाता अरे राम जी का भजन तो ब्रह्मा जी शंकर जी करते हैं तो पावर मनुष्य की तो चले क्या कहे कहने कहना ही क्या है अर्थात कितने बड़े करते हैं तो सबको करना चाहिए और उनकी साधना कागुस जी की साधना क्या है पीपर तर उतर ध्यान सुधर ही जाप यज्ञ पाकर उतर करी नामजप की संख्या पाकर के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री काग जी पूरी करते हैं बालकांड में अयोध्या जी के वर्णन में मज्ज ही सज्जन वृंद पावन सरजू नीर जप राम घर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर सोई प्रभु राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार महामंत्र जोई जपत काशी मुक्ति हेतु हेतुपदेशू नाम प्रभाव जान सिवनी को कालकूट बलदीन दीन अमी को कितने अद्भुत अद्भुत भाव हैं आहा और महाराज जी लक्ष्मण जी राम जी के नाम का स्मरण करते हैं युद्ध करते समय मेघनाथ से सुमर कौशला भीष प्रतापा सरसंधान कीन दापा राम राम जपते हुए युद्ध कर रहे हैं लक्ष्मण जी हनुमान जी नाम स्मरण कर रहे हैं वो मूर्छ में ही लागत सायक सुमृत राम राम रघुनायक भरत जी का जब बिना फड़का बाण हनुमान जी के जांग में लगा सजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो राम राम रघुनायक कहते हनुमान जी गिरे सब पात्र भी युद्ध के समय राम नाम ले रहे हैं गीताजी में कहा ना माम अनुस्मर युद्ध तो उसका पूरा पालन करते हुए रामलीला के पात्र दिखाई पड़ रहे युद्ध में सब राम राम करते हुए युद्ध कर रहे हैं इस और श्री जानकी जी हा हा क्या कहना यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सो सभी सीता राखी रटती रहती हरिनाम सीताजी भी हरि नाम जप रही नाम पाहरू दिवस निष ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्र जा ही प्राण कही बात भरत जी हा हा भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं तो भरत तीसरे पह कह कीन न प्रवेश प्रयाग सहत राम सीय राम सी उमगि उमगि अनुराग नाम जबते हुए चले जब ही राम कही ले ही उमगत प्रेम मनु चहु पासा सेवक सुहि सुहज सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सी रघुनाथा मरण कर रहे से बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ रामदर्श की लालसा भरत सरित संसार कहां तक हनुमान जी महाराज राम जी, राम जी की विजय का समाचार लेकर भरत जी के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं देखे बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कुश्कृष गात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात श्री भरत जी कुन पर बैठे हैं और श्री राम श्री राम श्री सीताराम जप रहे है और नेत्रों से प्रेमा सुधार बह रही है और महाराज जी श्री का जी का उपदेश प्राप्त करके गरुड़ जी भी राम राम कह के उड़ते हैं तुरंत तो मेरी राम रघुवंश मनी हर्षित चले उड़ाए श्री काकुसुंदी जी कह रहे हैं कि हम लोमसी के शाप से कौआ हो गए तो उड़ते उड़ते भी हम राम राम ही बोले तब उन्होंने बुला के मंत्र दिया अरे भाई पक्का है कौआ बन गया फिर भी राम ही राम, राम बोल रहा है काएं काएं काउ काउ नहीं कर रहा है राम राम कर रहा बोले आओ मंत्र देंगे राम नाम की महिमा मेघनाद भी राम जी का नाम लेकर प्राण त्यागता रामानुज कहता है फिर राम कहता है राम रामानुज कहकर प्राण त्यागता है तो रामानुज कह राम कह असख छाणी से प्राण धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान अंगद जी हनुमान जी बोले धन्य धन्य, धन्य है, तेरी माता को मरते समय ब्राम लक्ष्मण का तूने स्मरण किया कुंभकर्ण भी राम जी का भजन करता है राम रूप गुण सुमरत मगन भय उन्न एक मगन हो गया राम राम कही छाण से प्राणा कुंभकर्ण ने सुनी मन हरिश चले हुए हनुमान हनुमान जी प्रसन्न हो गए चलो खूब कूट पटांग खाया जीवन भर लेकिन चलो आखिरी में तो सुधर गई राम राम कहकर प्राण त्यागे हनुमान जी बड़े खुश हो गए मारीच भी राम राम कहकर प्राण त्याग रहा है ओ महाराज विभीषण राम राम से ही सुमिरण हृदय हर सिक्जन कीना कुंभकर्ण विभीषण से कह रहे हैं बंधु वंश तेन उजागर भज हु सुख सागर तुमने राक्षस वंश को पवित्र कर दिया राम जी का भजन कर रहे हो गणेश जी पार्वती जी वाल्मीकि जी नार जी अत्री जी ध्रुव जी कौन ऐसा है जो राम नाम का आश्रय न ले हनुमान जी रावण से कह रहे हैं बहुसूल बहु प्रद त्यागू तम अभिमान भजहू राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु बिचारी त्याग मदमोहा कुंभकर्ण भीषण से कह रहा है कि देखो अब तुम छल मत कर देना राम जी के साथ हाँ नहीं राक्षसी संस्कार फिर से उदित तो हो जाएं इसलिए बचन कर्म मन कपट भजे भजेहू राम रणधीर मन कर्म वाणी से कपट त्याग कर राम जी का भजन करना और तुम चले जाओ यहां से क्योंकि जाहु न निज पर सूझमय भय काल वसी अब तुम सामने मत पढ़ो नहीं तुमको ही पहले ठिकाने लगाने कहीं बुद्धि हमारी ठीक नहीं है जाओ झलक पर त्याग के भजन करना ये कह रहा है अंतिम उपदेश दे रहा है कुंभकर्ण रावण से कह रहा है अजहू तात त्याग अभिमाना भजऊ राम हुई कल्याण कुंभकर्ण भी कह रहा है काल रावण से कह रहा है भज रघुपति करु अपना छाड़हु नाथ मृषा जल्पना नील कंज तन सुंदर श्यामा हृदय राख लोचन अभिरामा कह रहा है माल्यवंत भी रावण से कह रहा है जो नाना है बोला भजऊ कृपा निधि परम स्नेहु परिहर बैरु देहु बेदेहि कितने कहे कितने कहे महाराज अनंत मंदोदरी रावण से कह रही है राम सोप जानकी नाय कमलपद माथ सुतकह राज समर्पित बन जाये भजिए रघुनाथ वो भी कह रही बेटा को राजा बना दो भजन करो राम जी का आह धन्य है धन्य है। और महाराज जी रोते रोते कह रही है मंदोदरी कि तुम राम जी का भजन करो तो हमारा सुहाग अचल हो जाएगा लेकिन उसने माना नहीं हिमाचल अपनी पत्नी मैना से कह रहे हैं भगवान का भजन करो पार्वती के लिए रो मत सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उर्गार भजहु राम पद कंज अस सिद्धांत विचार बारी मत हे धृत हो हे सिकता ते सिकता बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेल तो महाराज जी कितने भाव हैं कि उन भावों का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है कुछ स्मरण में आए तो उनका हमने स्मरण किया और महाराज जी पूरे रामचरितमानस में असविचार जे परम सयाने भज ही मो ही दुख जाने त्याग कर्म सुभा शुभ दायक भज ही मोही सुर नर मुनि नायक इत्यादि प्रकार से बहुत से स्थल छूट गए हैं लेकिन हमको आज मानसी में अन्य नाम वंदना के जो वचन हैं उनका केवल दिग्दर्शन मात्र करना था उनको मैंने किया परम श्रद्धे पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने नाम वंदना अलग से लिखी और नाम संबंधी चौपाइयों को भी उन्होंने अलग से छांट करके लिखा बड़ा उपकार किया आज भी उनके जो भक्त हैं अनुगत हैं वे आज भी नाम वंदना और नाम संबंधी चौपाइयों का पाठ करते हैं तो यथा समय हमने कुछ सब कह दिया ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन प्रायः जहां तक बना वहां तक हमने निवेदन किया अब कल विनय पत्रिका में राम नाम इसकी चर्चा करेंगे प्रवचनात्मक रूप से क्योंकि विनय पत्रिका की कथा के क्रम में आप एक एक पद को विस्तार से सुन चुके हैं लगभग पन्द्रह महीने तक आप लोगों ने लगातार विनय पत्रिका का प्रवचन सुना और ग्रंथ के आकार में भी एक खंड तो आ गया दूसरा खंड भी और एक माताजी हैं वो बड़े श्रम से लिख रही हैं सब पूरा ग्रंथाकार भी आ जाएगा तो लोगों को विशेष लाभ मिलेगा तो कल विनय पत्रिका में और कुछ दोहावली कवितावली में जहां तक हो जाएगा एक दो दिन और करेंगे अब फिर कथा आगे बढ़ेगी क्योंकि एक बार नाम महिमा कह रहे हैं तो एक बार उसके संबंध में जहां तक हो सके तुलसी साहित्य में कहां कहां श्री राम नाम की विशेष महिमा संबंधी वचन है उनका स्मरण करके और इस नाम वंदना को हम प्रणाम करेंगे अब बस आरती करें श्री राम जय राम जय जय राम शरण जी की आज हम यमुना जी का दर्शन करने गए थे तो हमने भी थोड़ा हमारे भी कान में कथा पड़ी बहुत बढ़िया कथा कह रहे हैं ऐसी ही मर्यादा से कथा कहनी चाहिए अब कल इनकी कथा की पूर्णता है दो दो जब मेहनत कर रहे हैं वहाँ कथा कह रहे हैं सत्ता कथा यहाँ सेवा कर रहे हैं तो कल कथा की पूर्णता है जो भी प्रेमी श्रवण करना चाहे वो अवश्य बैठ के श्रवण करें श्री सीता रामजी महाराज जय रत्नेश्वरेन महाज्वाला महागंधाक्षण समर्पयाम आरती श्री रामण जी जी जय